नमस्कार मित्रों, जो मैंने इंडियन मिलिट्री और मिलिट्री के इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो वीडियो बनाया थे, उसके संदर्भ में कुछ कमेंट्स आए, क्वेश्चन आए, उसमें से एक कमेंट क्वेश्चन ये था कि इंडिया की मिलिट्री सफिशिएंटली स्ट्रॉंग है और काफी व्यक्ति इस बात से उन्होंने एनालिसिस किया था ऐसा pre con ced, analysis convinced military strong、」、」स स、」、」military,、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」 काफी ज़्यादा स्ट्रोंग है लेकिन हम हमारी military कमसोर किसके comparison में है खास करके US और China दोनों के comparison में अब इसमें complexity कहाँ add हो जाती है कि मान लो China की military श्री-लंका की military को backing देती है तो हमारी military श्री-लंका की military के मुकाबले काफी ज़्यादा स्ट्रोंग है ल उनके कत्ल कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उनपे हरेस कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। और यदि चाइना की या अमेरिका की मिलिट्री को पाकिस्तान बैकिंग देता है, मतलब पाकिस्तान को वो बैकिंग देते हैं, तो पाकिस्तान फिर बड़े पैमाने पे भारत में आतंकवादी भेजने का साहस कर सकता है, तो पह लेकिन 1962 में वो कमजोर साबित हुई और आज स्थिति और भी खराब है इसी तरह से 1970 तक चीन की मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी 1980 तक कि वो पाकिस्तान को बैकिंग दे सके या चीन को या श्रीलंका को बैकिंग दे सके लेकिन आज स्ट्रेंथ रेश्यो इतना खराब हो चुका है कि चीन है वो श्रीलंका को बैकि� और चाइना आज पाकिस्तान को भी बैकिंग दे रहा है कि भेजो आतंकवादी भारत में जितने भेजने हो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे इस तरह से तो एक तो मिलिट्री का तुलनात्मक स्टडी करना चाहिए राहुल मेहता dot com slash three zero one dot html इसपे मेरा राइट टू रिकॉल पार्टी का मेनिफेस्ट है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो डा� 24.9, section 24.9 में मैंने Indian military और Chinese military का comparison किया है, जो कि आपको Wikipedia पे भी मिल जाएगा. यह सारा data मैंने इंटरनेट से लिया है, कि सैनिक कितने हैं, कि चीन के पास regular soldier है, 22 लाख, इंडिया के पास 14 लाख, number of plane कितने हैं, चाइना के पास 10,000 के करीब, इंडिया के 90年に1回のレーザーを使って、今年のレーザーを使って、今年のレーザーを使って、レーザーを使って、レーザーを使って、レーザーを使って、レーザーを使って、レーザーを使って、レーザレーザーを使って、これが何かの計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計の計算のの計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算の計算 एक्सप्लिसिट ऑब्जर्वेशन है कि जिसके द्वारा मैं कर सकूं कि भाई देखो इंडियन मिलिट्री की ये इतनी इतनी कमजोरियां अलग-अलग तरह से मैनीफैस्ट हो रही हैं तो एक्सप्लिसिट एग्जांपल मैं आपको देता हूं वो है भारत में चल रहा इतना बड़ा आतंकवाद पाकिस्तान हर महीने सैकड़ों आतंकवादी भ सेना की कमजोरी का एक प्रमाण है कैसे मैं कहूँगा कि आप मैक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर देखिए वो बॉर्डर भी इतनी खुली है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं जाते हैं ड्रग्स आते हैं जाते हैं भेड़बकरियाँ भी आती होगी जाती होगी कोई अंदाज़ नहीं है कितने जाते हैं लेकिन आतंकवादी नह 10-20 आतंकवादी गए अमेरिका में जाके 100-200 अमेरिकनों को मार डाला और फिर खुद मर गए या वापस आ गए। जो कि इंडिया की बॉर्डर पे हर महीने हम देखते हैं कि आ गए दो-चार सैनिकों को मार डाला या सिविलियन को मार डाला और कुछ आतंकवादी मर गए और कुछ वापस भी भाग गए। सरकार के लिए ये भी कुछ दिन उसका वजह है कि आतंकवादी को रिक्रूट करना आसान नहीं है। हजार आतंक हजार को रिक्रूट करना पड़ता है उनमें से यूँ समझो कि नौसून इनियानवे ट्रेनिंग लेने के बाद पैसा लेने के बाद भाग जाते हैं क्योंकि आतंकवादी बनना यानी मरने की तैयारी रखना जो कि एक कॉमन बात नहीं है कि आपको सड़क टेक्निशियन चाहिए और आप गए और दिन के 200-400 रुपए में चाहिए उतने मिल गए इतना आसान नहीं है। उनको 16-17-18-20 साल की उम्र में रिक्रूट करना पड़ता है और उनको साल दो साल तीन साल तक ब्रेनवॉश करना पड़ता है फिर उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो कोल्ड वेदर में टिक प アンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンからのエンミカのエンミカのエンミのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンのエンのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカンミカのエンミカのエンンミカのンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのエンミカのカのエンミンミカのエンミカのエンのエンミカのエ उसके बाद training camp चाहिए, जहांके उनको हत्यार चलाने का section दिया जाता हो, तो ये सब करने के लिए political protection ज़रूरी होता है, यानि Mexico में मानलो कोई senator, दोपान Mexico के senator मिलके plan बनाते कि चलो, अमरीगा में 10 आतंगवादी भेजने हैं, तो पहले तो 10 भी senator का network चाहिए, वो ल ऐसे हजार मेक्सिकन को रिक्रूट करेंगे तब कहीं जाके मुश्किल से दस लोग जाके आतंकवादी बनेंगे तो वो क्यों नहीं हो पाता क्योंकि ऐसा यदि हो गया तो अमरीका दूसरे दिन अपनी मिलिट्री मेक्सिको में भेजके वो दसोदस सेनेटर को मेक्सिको सिटी के बीच में बिचोबिच उनको फांसी पे चढ़ाएगी और वो जो सेन シュッケセジャーケイクパンジャーマーサキヤシェーヘウォービリコエイクパンジャーマーネセニーロクサタキナミタカトワキヨノーレギンバーグメウォービリバチェギアネウォークワシェンビリコサタタタイビリエウォキョンシェーペアムらニカきィりイスレギョンギビリコパタイギエエエエキハマラトウォカテギエキエキジャーケイクタパーマニオトビリマーデギウスメコミシキバディエキンバーグメウォキヨノークパタイキシェアジャーガネケバジョウウウウスカハークアウスオバチニパイギ तो मेक्सिको का जो इसको यदि दस आतंकवादी भेजने हो अमेरिका में तो वो भेजने के लिए एक बार भेज सकता है लेकिन बाद में अमेरिका की सेना उसको मेक्सिको के बीचों बीच आके फांसी पे चढ़ाएगी वो भी पब्लिक के सामने जैसे अमेरिका ने सदाम हुसैन को पब्लिक में फांसी पे चढ़ाया पब्लिक में कैसे फ サダムセンもバンカムレキャンダファシチャダーレキンジッネイイラクアウォジョファシチャダネキャプラスタフトウイラクカトウメイキニダウンサプコウスネイモバイキャメラディアトウジョファシチャダネキャリアトウジョファシチャダネキャリアトウジョファシチャダネキャリアトウジョファシチャダネキャリアトウジョビコウサプコウムリカネイモバイキャメラディアサブネウスカウィディアウォービディアウィカネイサプコウユーキューパーラネディアトウィスターセププリッドニアネ उसकी फांसी देखी इसी तरह से तो मैक्सिको के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो घबराते हैं कि यदि हमने अमेरिका में आतंकवादी भेजे तो अमेरिका हमारा वो बुरा हाल करेगा और उस भय से वो लोग अमेरिका में आतंकवादी नहीं भेजते यानी अमेरिका की सेना की इतनी ताकत है कि मैक्सिको के किसी सेनेटर की या क しかし、これは Israel です。それは、いつしか Syria は、いつしかいません。しかし、今、いつしかいません。今、いつしかいません。今、いつしかいません。今、3つしかいません。今、いつしかいません。 कि एक यहूदी मरता है तो सामने वो 10, 15, 20 को मार के आते हैं। तो इज़राइल मिलिट्री की इतनी ताकत है कि उनपे जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो एक लिमिट के अंदर होते हैं, जिस तरह के कसब के अटैक हुए, कसब लेवल के अटैक वो इतने इज़राइल में नहीं हुए। फिर इसी तरह से श्रीलंका में पहले अ चाइना उकसा रहा है अब चाइना श्रीलंका को उकसा रहा है कि तुम बड़े संख्या में तमिलों की हत्या करो और उसका मैंने उपाय चैप्टर 33 में दिया है चैप्टर 32 33 कि हमें जितने भी तमिल हिंदू और तमिल बुद्धिस्ट हैं उन्हें भारत में एंट्री दे देनी चाहिए क्योंकि इस वक्त पे हम और कुछ कर न देखो भारत की सेना श्रीलंका की सेना से मजबूत है लेकिन श्रीलंका को यदि चाइना पूरा पूरा प्रोटेक्शन देता है चाइना बड़े पैमाने पे हथियार दे रहा है चाइना है वो वहाँ पे पोर्ट बना रहा है श्रीलंका में मिलिट्री पोर्ट भी बना रहा है तो इतने बड़े पैमाने पे मदद कर रहा है तो श्रीलंका की हिम कि जितने भी तमिल हैं उनको हम भारत में एंट्री दे दे जो कि इजरायल करता है जैसे कि इजरायल में कानून है कि पूरे दुनिया का कोई भी यहूदी हो <coughs> वो किसी भी दिन इजरायल में आ सकता है और इजरायल में वर्क परमिट ले सकता है और ड्यू वेरीफिकेशन के बाद उसको सिटिजनशिप भी मिल जाती है फिर दूस अमरीका चेचनिया को बड़े प्रमाणे में मदद कर रहा था उसकी वजह से चेचनिया के काफी आतंकवादियों ने आके रूस में आके सैकड़ों रूसी सैनिकों की और नागरिकों की हत्याएं की लेकिन इसमें भी ये देखना है कि अमरीका ने चेचनिया की मदद करने की हिम्मत क्यों की क्योंकि अमरीका की सेना रूस की सेना से आ मैक्सिको में से रूस में आतंकवादी भेज सके तो अमेरिका चेचेनिया के आतंकवादियों को मदद करने की हिम्मत नहीं करता लेकिन अमेरिका की सेना बहुत ज्यादा पांच-छह-सात गुना ज्यादा मजबूत हो गई थी और अमेरिका को एक इक्वेशन एस्टेब्लिश करना था कि देखो हम इराक लूटने वाले हैं हम लीबिया लूट कि आतंकवादी हजार दो हजार दस हजार रूसियों को मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पे चेचेनिया को मदद करने की कोशिश की, लेकिन इन रिटालिएशन रूसिया की मिलिट्री ने चेचेनिया पे जो अटैक किए, उसकी वजह से चेचेनिया की पूरी सेना खत्म हो गई, और चेचेनिया की जो प्रजाति आम पब्लिक थी, उ क्योंकि एक रूसी मरता था सामने दस चेचन मरते थे और वो सेना की स्ट्रेंथ की वजह है रूस की सेना की स्ट्रेंथ की वजह से यानी रूस की सेना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं साबित हो पाई कि वो अमेरिका को डरा सके लेकिन रूस की सेना ने चेचनिया को पूरी तरह डरा दिया तो आज कुछ कुछ हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहे ह� एपेक्स है उसे भारत की सेना का डर नहीं है वो इस डर से नहीं जी रहा है कि जो मुशर्रफ था उसको इस बात का भय नहीं था कि भारत की सेना लाहौर में आके मुझे फांसी पे चढ़ा देगी या इस्लामाबाद में आके फांसी पे चढ़ा देगी इसलिए उसने कारगिल का हमला किया यदि उसको इस बात का खौफ होता कि भाई क バーッケーセンニコーマーバーダーウング。Likin バーッケーミルトリッニー、ストロン私はムジェ、エスラマバーダーケー、メロムジェ、ジスラケ、サダンコ、パンシペチャー、ウスター、ムジェ、パンシペチャーギー、ジェ、バイユスケ、マンメネイター、アリスリオスネ、カーギルケ、ハムラケーアン、カーギルケ、ハムラビアン、バーッケーセンアイティ、マジブトネイエ、キ、パキスタンのー、ジャロロロケ、ディマーメ、パキスタンケ、プラダーマン、トリケディマーメ、エフカーバータワー、パダカーサケ फिर बड़ी संख्या में तमिल बर रहे हैं श्रीलंका के अंदर, वो भी इस बात का सबूत है कि श्रीलंका के जो जनरल है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, उसके उनके मन में इतना खौफ नहीं है कि भाई हमने हद से ज़्यादा दमन किया, तो भारत की सेना जवाबी कार्रवाई ऐसी तगड़ी देगी कि हमारी जान के लाले पड़ जा� アタンコアディやチョテモテギュスペティヨンコ control kernegali otie, jo kasab level katake othe wo kof ketwara control othe.Madlav, up ek bar Baratka nakshadekoki kidney lambi coastline, or Baratka dusra nakshadekoki kidney lambiamari border, or kilometer kei subseleka, up ek kilometer pei, thus sanic bithauge, ormesanic company, or b o r h e r c h カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ そスメマンロアップネイクメントビラガディオテトビューエクメントイバタタキウォジャーバータカイオレグバッポッペキシイトニー LambiKostline ペキウォッケアアーミーマンロワンガディアクスパレスエクハラトディスメアジャーボ possible エウスコロクナナムンキネウロクタキスキス strength ケアザペロカジャーサイキウ i n カネワ t i o r i उनको protection देने वाली जो political authority है, political administrative, ISIA, पाकिस्तान की military है, पाकिस्तान का prime minister है, पाकिस्तान का department है, defense minister है, उसके मन में खौफ हो, कि मैं बेजने के लिए तो 13 क्या 130 कसब बेद दूँगा, लेकिन जवाब में जो Indian military का जवाब आएगा, उसमें मेरा और मेरे परिव आतंकवादी पालेस्टीनियन इजरायल में आके आतंकवादी हरकतें करता है इजरायल की पुलिस या उसकी मिलिट्री उस आतंकवादी किस्तों को तो खत्म कर ही देती है उसके परिवार के सारे सभ्यों की सारी प्रॉपर्टी छीन लेती है उसके घर जला देते हैं उसके खेत कॉन्फिसिकेट करके ऑक्शन कर दिए जाते हैं और वो इस बात पे रुके है वरना वो एक और कानून बनाकरने के, के तैयार हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को भी फांसी दी जाएगी यानी कि जो आतंकवादी जो पैलेस्टीन का आतंकवादी इजरायल में आके आतंकवादी हरकत करेगा उसको तो फांसी होगी होगी उसके परिवार के सारे सदस्यों को भी फांसी होगी ऐसा कानून अभी तक �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 FBI はあなたが言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこううううううう एक प्रो एटैक एटमॉस्फेयर खड़ा करने के लिए यदि अमेरिका की सॉइल पे एटैक होता है तो वो प्रो वो उनके लिए फायदे में था यानी अमेरिका की इलिट के लिए और काफी सबूत मिल रहे हैं कि उनको पहले से अंदाज आ गया था कि एटैक होने वाला है जैसे कि अमेरिका के काफी धनिक जो कि रोज़ वीटीसी के ऑफ コインシデンスともかくコインシデーマッチュコインシデンスミスコンスピローサータ、オンコインシデンスココンスコイシデンインシデンスシデンスコンスコイシデンスコインシデンスコインシデンスコインシデンスコインシデンスコインシデンスコインシデンスコインシデンスコインシデンスンシデンンシデンスコインシデンスコインシデンスコインシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシデンシ アタックはアタックはアタックはアはアタックはアタックはアタッはアタックはアタックはアタックはアタックはアタックはアタックはアタックはアタはアタックはアタックはアタックはアタックはアタックはアタックはアタックはアタックはアはアタックはアタックはア फिर भी मानलो कि 9 इलेवन का अटैक जेनुइन टैररिस्ट अटैक था कि अमेरिका को पता भी नहीं था तो भी वो एक ही बात साबित करता है कि एक बिल्ली है वो सोते हुए शेर पे एक थप्पड़ मारकर चली गई लेकिन बाद में अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ और इराक तो 9 इलेवन के अटैक में इन्वॉल्व भी नहीं था खड़े कर दिए गए यानी बन, बनावटी एविडेंस कि इराक है वो नाइन इलेवन के अटैक में इन्वॉल्व था इराक के पास एटॉमिक वेपन है इराक के पास बायोलॉजिकल वेपन है इराक के पास केमिकल वेपन है और इराक पे हमला कर दिया और उसका तेल लूट लिया मतलब जो जवाबी हमला आया उससे बेनिफिट क्या मिला अमरीक कि वो अमेरिका पे कसम लेवल का एक भी अटैक करके दिखाए, या सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है शेख है, उसमें हिम्मत है कि वो अमेरिका पे दोबारा 9 इलेवन का अटैक कराए, 9 इलेवन का अटैक करने की हिम्मत हुई तो किसकी हुई? ओसामा बिन लादेन जो कि अफगानिस्तान में बिल के नीचे छिपा हुआ घूमता था, सऊ वो इतना बड़ा था कि वो ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकते, फिर भी मान ले कि उन्होंने हिम्मत की, तो अभी अब दुबारा किसी पॉलिटिकल लीडर की हिम्मत होगी कि वो इस तरह का एटैक ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करे वो नहीं होगी। यानी अमेरिका की मिलिट्री ने साबित करके दिखाया कि अब दुबारा ऐस, ऐसा ऐटैक हुआ हमार バーラーパイトネハムレウエ、カーギルカーアテク、ウォー、ウスケバー、テラリストアテク、ロジオテウエ、ビクスマイノペレジサーカーキレイゲウォーテク、ウスメバーラーネキャジオアビカワイキ。キャハジムシャロフコ、イスラマバーケビチョビチパシペチャラパイ、ネキャラパイ。トウォーサビカーキャマリセナイチニマジブトニエ。アブ、クシャンアタイキアゲフューチュアオガ、フューチュアディエハルハ तो पाकिस्तान है वो टर्ररिस्ट अटैक करता जाएगा जब तक कि उसको थर्ड पार्टी का प्रोटेक्शन मिलता है अमेरिका का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो चाइना का मिलेगा चाइना का नहीं मिलेगा तो अमेरिका का मिलेगा कुछ इन्हों किसी का तो मिलेगा जब तक उसको थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन मिलेगा तब तक वायलेंस चालू � आ, इंडिया की military इतनी strong नहीं और दूसरा चाइना इतना हत्यार दे रहा है इतने हत्यार दे रहा है श्री लंका की military को कि श्री लंका की military है वो काफी मद्बूत हो गई है आ, कि वहाँ पर Tamil population का पूरा दमल कर सकें तो इस पूरा एक numerical data भी आप देखलो इंडिया और चाइना की military का comparison का और アメリカのファイタープレーヤー、アメリカのファイタるプレーヤー、アメリカのファイタープレーヤー、アメリカのファイタープがーヤー、アメリカのファイタープレーヤー、アメリカのファイタープレーヤー、アメリカのファイタープレーヤー、アメリカのファイタープレーヤー、アメリカのファイタープレーヤー、アメリカのファイタープレーヤー、アメリカのファイタープレーヤー、アメリカのファイタープレーヤーヤー、アメリカのファイタープレーヤーヤー、アメリカのファイタープレーヤーヤーヤー、アメリカ、アメリカのファイタープレーヤーヤーヤーヤーヤー、アン सारे जो हमारे जो टैंक है जो actually field में use हो रहे हैं वो अधिक तर क्या 95% से जादा क्या 98% से जादा made in Russia आज की तारिक में भी जिस तरह का टैंक जर्मनी 1950 में बना, 1944 में बना लेता था और जिस तरह का टैंक रश्या 1950 में बना था उस तरह का टैंक हम आज नहीं बना पा रहे हैं आज की � तो जो manufacturing capability है वो भी अपने आप में एक सेना की कमजोरी साबित कैसे करती है कि जिस दिन हमारा अमरीका से युद्ध हुआ, उस दिन जो kill switch के और मेरे दूसरे वीडियो अमरीका spare part भेडने बंद कर देगा, kill switch रखें वो भी activate कर देगा, इसी तरह से हमारा चीन के साथ युद्� そうですね。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 a p t ティーであったらいいのあったら i t e s USCII e e r は Engineering です。Steve Jobs、u s c い i の career は Technicians では1個のエクレベルです。Andy g r e s i n l c e f 私はもう Andy g r e s の経営です。Andy Groves の経営です。Andy Groves の経営です。Andy Groves の経です。Andy Groves の経営です。Andy Groves の経営です。Andy Groves の経営です。Andy Groves の経営です。Andy Groves の経営です。Andy Groves の経営です。Andy Groves の経営です。Andy Groves の経営です。a d e s の経営 4 bit microprocessor. しかし、私は何を言うか、4 bit。128 bit。そして、4 bit microprocessor。そして、i n e e r s e n t i s t e n t i s t engineer、100 100 engineer 100 technician、marketing、アプティー、responsiveness to customer need。m a r k e t i n は、advertisement responsive to customer need: customer を買ってください。 と、マジョチーズバナザーチャタウたいトラモディフィクロウスコトカットクロウバレオトリインフィクロウケインカスタマイツナパサニーディサカスタマトシルウィッツナパサディネコトヤレトチーズコイスターズェトウィククロウタキカスタマイツナパサディナパサディナコトヤレトチーズコイスターズェトウィクロウタキカスタマイツナパサディナパサディナビューセメヘトウィクロウジャージュリシスタマイウォービスオビスウィクロウォーバーイングフィルド रिश्वत देने की एप्टिट्यूड, कि भाई जज को पटाओ, मिनिस्टर को पटाओ, एमएलए को पटाओ, पुलिस वाले को पटाओ, और उसको पटाके कंपटीटर को पछाड़ो। वो एप्टिट्यूड बहुत कम साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग में होती है। और जहाँ जस्ट सिस्टम होता है, वहाँ पे वही लोग आगे आते हैं, जिनमें इस तरह की जुआड बन कोर्ट में से निकल जाए और रिलेटिव तुम्हारा कंपीटीटर है वो केस में फंस जाए किस तरह से पुलिस को रिश्वत दो ताकि तुम्हारा केस है वो रफादफा हो जाए तुम्हारे खिलाफ जो केस है और तुम्हारे कंपीटीटर के सामने केस है वो थोड़े की तरह उसके सर पे गिरे तो वो उस तरह की एप्टीट्यूड वाले लोग ह エコータイネクス building skill エコータイエンジニアリスキルメネジャータカミラーオブザーバーエコータイエンジニアリスキルエコータイエンジニアリスキルエコータイエンジニアリスキルエコータイエンジニアリスキルエコータイエンジニアリスキルエコータイエンジニアリスキルエコータイエンジニアリスキスキルエコータイエエエコータイエコータイエコータイエコータイエコータイエコータイエエエエエエコータイエエエエエイエエエエエエエ とは、そういうことは、そういうことは、そういうことは、そういうことは、そういうことは、そういうことは、そういうことは、そういうことは、そういうことは、そういうことは、のういうことは、そういうことは、 हफ्ते में 60 घंटा या 40 घंटा Apple के लिए directly या indirectly काम करते हैं तो शायद उसकी तादात 10 लाख से ऊपर हो जाएगी इतने सारे उसके Apple के contractor थे contractor sub contractor मिलाके तो एक तरह से वो 40 हजार की company का CEO था और virtual contractor भी virtual employee मतलब sub contractor और contractor गिन लो तो संख्या बढ़के 2 लाख से लेके 10 लाख तक पहुंच जाएगी और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 アンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバーアンバスアンバーアンバーアンバーアンバーアンバンバーアンンバーアンバーアンバーアンバーアーアンバーアンバーアンバ でも、何をするか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分からないか分から ァーマスティカル、やんに、ダワイバナナナナナナナナナナナナナエナナナナナナナナナナ m ナナナナナナナナナナのナナナ m ナナナナナナナナナナのナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ アメリカは日本の日本のが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必のが必要なが必要なもののが必要なものが必要なものが必要なものが必要なのが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものが必要なものがものが必要なものものが必 तो ये सारे चीजों के लिए हमें किस तरह की administrative system चाहिए वो भी सोचना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन सोचने की शुरूआत तब होगी, जब पहले आप एक realistic अंदाज लगा लो, आप Wikipedia पे सर्च करो, Internet पे सर्च करो, Strength of Indian military पे सारे Google आर्टिकल करो, और आपको आर्टिकल मि कि हमने चार युद्ध लड़े वो भी पाकिस्तान जैसे एकदम घटिया कंट्री से तो चारों में जीत गए मगर कारगिल का युद्ध भी जीते नहीं हैं वो भी मीडिया ने 95 परसेंट सच छिपा दिया कारगिल का युद्ध जैसे मेरे एक वीडियो में मैंने कहा कि भारत हार गया पाकिस्तान हार गया अमेरिका जीत गया कारगिल का यु तो चारी एकदम सड़ेगिले कंट्री के साथ हमने युद्ध में फाता पाई और उसके वजह से हम ये सोचने लगे कि हमारी मिलिट्री बहुत ही मजबूत है और ये भ्रामक सोच हमने आ गई हमें 62 के युद्ध का स्टडी करना चाहिए उस समय के अखबार इंटरनेट पे हैं नहीं जिन लोगों ने उस समय के अखबार पढ़े थे उनसे मैंने ये इनफ� कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है अब हमारे हाथ से गया यहाँ तक कि कुछ लोग ये सोचते थे कि भाई मेरे रिश्तेदार जो नॉर्थ ईस्ट में हैं मैं किस तरह से उनको भारत उनका आने का इंतजाम करूँ किस तरह से मैं उनको भारत वापस बुला लूँ ताकि कम से कम उनकी जान बच जाए बाकी उनका घर बर का जो होन ワーストラゼンチャーキーワードダーナトアップミレガキ、ナルーネ、レタルリケータ、ケネディ、コーク、レタルカー、クチクルロゴネ、ダフビディアウス、レタルカー、トレタルメト、イシタルカー、レカーキー、ビッグマンガー、ビッグマンガー。テバイアップネビス、チャリス、パチャス、プレイン、インディアメ、ベジョ、カシミュメ、ベジョ、カサメ、ベジョナーズ、プレイン、コメ、アテクーカー、ウスネ、ナルー、レタルリケーキー、ノバーターキー、アルゴー、ハマリ、ウスサメイキ、セナー なるほど。 ウスカー・サティア・ナシカル・ナシューキア、アンド・ウスケ・ビス・バイス・スピリー、ド・オティア、アニ、ウェポン・マンファクション・イン・キャパビリティ、オー、ディンバディン、カタモティゴヨ、ウス